वेनिस का ताजर वेनिस के खूबसूरत शहर में एक दौलतमंद ताजर रहता था जिसका नाम था एंटोनियो अरे एंटोनियो बसानियो कितने अरसों बाद मिल रहे हैं निकाह की तैयारियां कैसी चल रही हैं शाइलॉक हुजूर मैं कल कर्ज चुका दूंगा मैं वादा करता हूं एक सौदा सौदा होता है और एक वादा वादा तुमने आज पैसा अदा करने का वादा किया था और अगर तुम पैसा अदा करने में नाकामयाब रहते हो तो तुमने मुझे करार किया था कि तुम अपनी दुकान मुझे दे दोगे तुमने अपना पैसा नहीं दिया इसलिए तुम्हारी दुकान मेरी हुई मेरा कर्ज सिर्फ 50 डुकेट्स है मेरी दुकान उससे कई ज्यादा महंगी है ये सब सोचना था अपनी दुकान गिरवी रखने से पहले। अब रास्ता छोड़ो मेरा, शाइलाक। रुक जाओ। ये लो वो पचास टुकट्स तुम्हारे सैनियों को तुम्हें देने थे। नहीं, मैं तुमसे पैसे क्यों लूँ? मरसानियों की मोहलत आज तक की थी। आज का दिन खत्म नहीं हुआ है, शाइलाक। अभी भी सूरज गरुब होने म اس دکان کو چھوڑ دو برنہ میں عدالت میں تمہاری شکایت کروں گا انٹونیو آپ بہت بہت شکریہ میں یقیناً کل آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس کا یقین ہے مرسینیو انٹونیو تم کمال کے ہو تمہارے جیسے انسان سے شائلوک نفرت کرے گا اس کی بابت بھول جاؤ मुझे बताओ कि तुम्हारी निकाह की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हाँ हाँ ठीक है अच्छी चल रही है शुक्रिया क्या कोई मसला है बसानियों? नहीं सब कुछ ठीक है तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं मुझे बताओ बात क्या है? मैं इस हफ्ते पैसे की उम्मीद कर रहा था पर ये कम से कम अगले पांच महीनों तक नहीं आ कितने? तीन हजार डुकेट्स। ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने पोशिया के लिए एक अंगूठी खरीदी थी और हम पांच सौ गरीब लोगों को दावत देना चाहते थे और उन्हें निकाह के एवज में तोहफे देना चाहते थे। अब मुझे पता नहीं हम क्या करेंगे। ये बहुत नेक काम है बसानि� तब मेरे पास हजारों डॉकेट्स होंगे। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। निकाय अगले हफ्ते है मेरे पास एक अच्छा मंसूबा है। मेरे साथ आओ। ओ ये एंटोनियो भी ना? अगर उसने दखल ना दी होती, तो मेरे पास 500 डॉकेट्स की दुकान सिर्फ 50 डॉकेट्स में होती। हमेशा मेरे कामों में दखलंदाजी करता ह� शायलॉक? नहीं एंटोनियो, मैं तुम्हें शायलॉक से पैसे लेने नहीं दूंगा। तुम जानते हो कि वो कितना धोखेबाज़ है। ये बस तीन महीने की ही बात है, बसानियो। एक मर्तबा मेरे सारे जहाज़ वापस आ जाएं, तो मैं आसानी से तीन हज़ार डॉलर्स देने के काबिल हो जाऊँगा। शायलॉक, एंटोनियो, म जो खैरात बांटते फिरते हो मेरे کو को तबाह करने के लिए तुम्हें पैसे की ضرورت ہے؟ तुम کر है तुम नाइंसाफी कर रहे हो शाइलॉक और तुम यह जानते हो मुझे 3000 डुकेट्स चाहिए 3000 डुकेट्स यह मौका अब मुझे मिला है کو को तबाह करने का और अपनी हुई बेइज्जती और मंसूबा पर पानी کا का बहुत میں मैं तुम्हें बिना किसी کے के पैसा दूंगा اگر तुम तीन महीने के अंदर पैसा पूरा अदा ना कर सके, तो एक बात सोच लो, तो हर चीज जो तुम्हारी है, वो मेरी हो जाएगी। सौदा पक्का? ये तो पूरी तरह बेमानी है, शाइलॉक। एंटोनियो, चलो चलें। बस तुम फिक्र मत करो। मेरे जहाज तीन महीने में वापस आ जाएंगे। वो पहले से ही अफ्रीका से निकल चु ठीक है मैं मुतहिक हूँ। बसानियो एंटोनियो के लिए फिक्र था। उसे इल्म था कि शाइलोक पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, पर एंटोनियो को पूरा इत्मीनान था। शाइलोक ने उसे तीन हजार डॉकेट्स दिए, और बसानियो अब अपने निकाह के मंसूबों को लेकर आगे बढ़ सकता था। بسانیو کا نکاح ہو رہا تھا ایک بہت ہی خوبصورت دانشمند اور اقل خاتون سے جس کا نام تھا پوشیا اس نے پوشیا کو وہ خوبصورت انگوٹی تھی جو وہ چاہتا تھا کہ وہ پہنے اور مل کر بسانیو اور پوشیا نے اپنی دولت غریبوں میں باٹی. انہوں نے ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور انہیں خیرات میں توفے دیئے شکریہ انٹونیو تمہارے بینا یہ کچھ بھی ممکن نہیں تھا چلو بھی بسانیو आखिर मैं क्यों कर निकाह के जश्न में मदद नहीं करता तुम्हारी? नहीं, सच मुश्पोरशिया, एंटोनियो ने जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ दाव पे लगा दिया। वो भी तीन हजार डॉकेट्स हमारे निकाह के लिए। क्या? और तुमने उसे ऐसा करने दिया बसानियो? तुम दोनों इसकी फिक्र मत करो। एक मर्तबा मेरे जहा� बसानियों और पोशियाँ इकट्ठे बहुत खुश थे और एंटोनियो उनके खानदान के फर्द जैसा ही था। जल्दी ही वक्त आ गया। एंटोनियो को शाइलॉक का पैसा वापस करना था। मालिक, आपके लिए अदालत से एक परवाना आया है। आखिर ये क्या है? क्या बात है? शाइलॉक ने मुझे कल अदालत में पेश होने को कहा ह� مجھے یقین है ما ہمارے پاس اور کم سے کم دس دن ہے اس سے پہلے کی پیسہ واپس کی تاریخ آئے مجھے معاف پر کیا میں کچھ فرما سکتا ہوں؟ بیش شک ریبس بتاو آخر بات کیا ہے حضور لارڈ شیلوک اپنی کانٹریک کی के लिए کیلئے بدنام ہے شاید اس 18 تاریخ بدل کر آٹ کر دی ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ तुम उसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते उसे कल अदालत में हाजिर होना है और लॉर्ड शाइलॉक थंडर चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि वो भाग ना जाए एंटोनियो ओह क्या हुआ समंदर में तूफान आ गया था एंटोनियो का जहाज हां पर जहाज शायलॉक तो एक दिन भी नहीं रुकेगा और इस पैगाम के साथ मेरा दोस्त तबाह हो गया। नहीं, मैं एंटोनियो को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उसके पास जाओ बसानियो और उसे इस तूफान के बारे में मत बताओ। कुछ मत कहना। वक्त आ गया है कि शायलॉक को एक सबक सिखाया जाए। मैं एंटोनियो का वकील बनकर फिक्र मत करो, मैं उस पर आज भी नहीं आने दूंगी, ठीक है? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन एंटोनियो को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। हजरत, हमारे पास क्या मामला है? लॉर्ड शाइलोक थंडर बनाम एंटोनियो बेसिलिस, कार्रवाई शुरू की जाए। कैर, मुकदमा बहुत सीधा साधा है, यौनर। � उस वकत जब मैंने यह पैसा उसे कर्ज में दिया उसने मुझ से वादा किया था कि अगर आज के दिन वह मुझे पैसे वापस नहीं करता तो हर चीज़ जो उसकी है वह मेरी हो जाएगी उसने कानट्रैक्ट की तारी में फिर बदल किया है सर खामोश मिस्टर थणडस क्या आप मुझे कानट्रैक्ट दिखाओगे यह रहा योआन पर यकीनन मिस्टर थणडस मिस्टर एनटोनियो की जायदात तीन हज़ार से कहीं ज़्यादा की है तुम उसमें से उतना ही क्यों नहीं ले लेते जो इस कर्ض की रकम को पूरा कर सके मुझे मुाफ़ करना हजूर एनटोनियो ने खुद इस कान्ट्रैक्ट पर दस्तकत किए हैं एक सौदा तो सौदा है एक वादा तो वादा है मिस्टर एनटोनियो तुम ने ऐसे ऊठ पटांग सौदे पर दसतकती क्यों किए मिस्टर थणडरस इस पर दुबारा सोचो यह इन्सानियत के खिलाफ़ है यौरोनर यह पूरी तरह कानूनी है मैं बस यही मांग रहा हूं कि मिस्टर एंटोनियो कानूनी दस्तखत किए अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिए वायदे का एहतराम करें मिस्टर शॉयलॉक थंडरस सही कह रहे हैं योनर मिस्टर एंटोनियो को इस कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम करना चाहिए जिस पर उन्होंने दस्तखत किए थे मिस्टर थंडरस के कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल सही और आप इस पर दुबारा नहीं सोचना चाहते बिल्कुल भी नहीं एक सौदा तो एक सौदा है एक वादा तो एक वादा है तो फिर ठीक है योना इस तरह मिस्टर एंटोनियो के समंदर के सारे नुकसान भी मिस्टर थंडर्स के हो जाएंगे और वो उसका खामियाजा देंगे क्या मैंने सही कहा नुकसान समुद्र में हाँ � میڈیٹیرین سمندر کے ساحل پر ای بہت زبردست توفان آیا جہاں سے و جهاز آنے والے تھے تمہیں وہ نقصان بگتنا پڑے گا جو شاید بیس ہزار کے قریب ہو سکتا ہے ب नहीं نہیں کبھی نہیں خیر تم نے کہا کہ سب آپ کا ہو جائ گا جو مسٹر انٹونیو کا ہے تو انصاف کے مطابق ان کے سارے فائدے ساری جاداد اور سارے نقصان جو مسٹر انٹونیو کے ہیں آپ کے ہو گے یہ تو نائنصافی ہے तो एक है एक वादा तो एक वादा है वकील साहब सही कह रहे हैं तुम्हें मिस्टर एंटोनियो के सारे नुकसान भगतने होंगे मैं उनके 3000 डुकैट्स माफ करता हूं मुझे अपना पैसा और कॉन्ट्रैक्ट्स वापस नहीं चाहिए बहुत हो गया मिस्टर टंडस आपके सलूक से यह साबित होता है कि आपने कर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो आप जानते थे कि यह गलत है यह आपकी ईमानदारी और راستبازی पर बहुत संजीदा सवाल खड़ा करता है इसलिए ये अदालत आप पर पाबंदी लगाती है कि आप और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे जब तक अदालत सभी मुश्तक सौदों पर बहना न कर ले। इन्हें ले जा ऑफिसर। मेरे सारे जहाज़ समंदर में डूब गए हैं। समंदर में एक तूफान आया था। बस मेरे साथ घर आओ एंटोनियो। तुम्हें आराम की जरूरत है। एं मैंने अपने सारे जहाज खो दिए हैं हां मुझे अफसोस है <laughs> तुम हंस क्यों रहे हो मुझे एक मिनट दो एंटोनियो असानियो वो वकील कौन था जो अदालत में मेरी पैरवी करने के लिए आया था तुम उससे मिलना चाहोगे ये रहा वो आ, ये रही वो पूछिया कि तुम थी हां मुझे तुम्हारे नुकसान के बारे में है <laughs> तुम दोनों को हुआ क्या है तुम दोनों हस क्यों रहे हो मेरे सारे जहाज खो गए हैं नहीं तुमने कुछ नहीं खोया कुछ भी नहीं एक जबरदस्त तूफान अंदरूनी समंदर के साहिल से रात के 3 बजे टकरा गया था यह सिर्फ आधा पैगाम है बाकी का आधा यह यहां है पर फिक्र कीजिए जनाब ہم لوگ رات دس بجے ہی اس علاقے سے نکل گئے تھے اس طوفان کے آنے سے کہیں پہلے آپ کے سارے جہاز اور مال محفوظ ہیں اس مہینے کے بیس تاریخ تک آپ کے جہاز وینس میں پہنچ جائیں گے لیکن ہم نے شائلوک کو صرف آدھا ہی پیغام دکھایا مجیسٹریٹ بھی شائلوک کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا जब मैंने शाइलोक को पहला सफारी दिखाया, अब इसके बाद शाइलोक कभी ये कहने की जुर्रत नहीं करेगा कि एक सौदा तो सौदा है और एक बाएदा तो बाएदा है। <laughs> पुष्य, मेरा दोस्त बसानियों बहुत खुश किस्मत इंसान है, जिसने ऐसी खातों से निकाह किया है, जो दानिशमंद, अकलमंद और दिलेर है। शुक्रिया।